योगीना कुल दुर्लभ गाता जन्म उसमें दुर्लभत्व क्यों दुर्लभ युक्ति तस् दुर्लभ उपय तुद्धि संयोग लभते पौर्वेक युक्त चो भूय तस्तुर्लभम तस्दि दुर्लभ इसलिए तारस योगी कुल के में जाकर के शिष्य प्राप्त करना तत्सब को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि तत्व बुद्धि संयोगम लबते पौर्वदेहिकम ही मन स्मार क्योंकि वहां पर क्या होता है पौर्वदेहिकम मैंने पूर्व जन्म में आदर्श आपने तत्व विचार किया है तारस तत्विचार का पुनः बुद्धि संयोग में तर तत्विचार का पुनः संबंध प्राप्त हो ये चतु तो केवल बुद्धि संबंध पात्र हो तो वैसा तत्विचार के स्मृति थोड़ा बहुत आ जाएगी इतना ही नहीं बल्कि तथोपि बूया पूर्वजन में जितना प्रयास किया था उसका सौ गुणा ज्यादा प्रयास करेगा किंग इसके दिमाग में आगे पिछले जन्म में अधूरे रहा हूँ इसे मुक्त हुआ नहीं इसलिए इस समय फिर इस जन्म को भी खोना नहीं है इसलिए अधिक अधिक जोर दे करके उससे भी सौ ज्यादा प्रयास करेगा ताकि निश्चित रूप में इस जन्म में साक्षात्कार हो जाए ये तो इसलिए जन जो योगी कुल संबंधी संबंध प्राप्त होना और उस परंपरा में शामिल होना यह अत्यंत दुर्लभ है कि ये ये ये ये ही, ही, है ना? ही करते हैं इस जिस कारण से तथा ने तस्मिन जन्मनी उस योगी कुल में प्राप्त होने वाला वर्तमान जन्म में पौर्वदेही पूर्व देह भवम पूर्व देव में जो हुआ था तम उसको क्या है वो बुद्धि संयोगम तत्व विचार गोचर बुद्धि संबंधम तत्व विचार विषयक जो बुद्धि थी तत्र विचार प्रवणा बुद्धि थी हृदय निरंतरित विचार में संलग्न रहने वाली बुद्धि थी का संबंधम संबंध यहाँ पुनः प्राप्त करता है कब प्राप्त करता है एक, एक जरूर की हर एक व्यक्ति गर्भ में ही होने लग जाएगा ऐसा नहीं है इसे कहते शीघ्र अर्थात आपने साठ उम्र से वेदान सुना है मानद उसका अगला दिन पचास उम्र सुन लेंगे उससे अगला दिन जो शुरू हो जाएगा उससे अग्रह तीसरे शुरू हो जाएगा उससे रुचि हो जाएगी इसमें, बुद्धि संबंध मात्र लाभ केवल विचार विषय बुद्धि संबंध मात्र संबंध का लाभ होता है नहीं है कि तथा पुरुष प्रयत्न भूयो ये पूर्वजन्या जन्म का पैतृक से इस जन्म में और अयत्ता अधिक अधिकं प्रयत्न करो तस्तन्म दुर्लभ एकदृश जन्म अत्युर्लभ होेगा भूय्याभ्या पूर्वाभ्यास नियवशो अनेक जन्म संसि ततो याती पराम गतिम क्योंकि पूर्व अभ्यास रह गया ना उसके स्मृति से से लज्जित होता है मेरे को मैंने पूर्व जन्म ठीक से अभ्यास किया नहीं आप रे आप उसको अधिकारि सा भी होता है लज्जा सा होता है क्या मैंने ऐसे क्या ऐसा पाप किया था पता नहीं कि पूर्व जन्म में अभ्यास मेरी पूरी नहीं हुई मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसे अत्यंत लज्जित हो जाता है, ठीक कर लज्जा ही अथवा आकर्षण वजह से से इस जन्म में बचपन जाएगा। कई बार होता है गर्भ में आया हुआ शिशु की वजह से माता का प्रवृत्ति बदल जाती है शिशु के कारण बैठा हुआ अंदर में महापुण्य आत्मा है और उसके वजह से सारा बदल जाता है व्यवहार विचार बोल चाल प्रवृत्ति सब बदल जाते हैं। कम देखने को मिलता है लेकिन होते भी आश्चर्य कर जाते घर के लोग भाई क्या हो गया है सो एकदम बदल गई ऐसे विचित्र घटनाएं देखा अब एक ऐसे स्थिति देखा थे इसी ऋषेश में घर में बच्चा आने के बाद में माँ को कान में बीमारी हो गया कान से दर्द होता है पानी आता है सुनाई नहीं देता अनेक प्रॉब्लम एक नहीं अनेक प्रकार से सब परेशान और इतनी दर्द गोली खा के भी सो जाए ऐसे ऐसी आगे डॉक्टरों को समझने के समझ बारे क्या बीमारी क्या हो गया अब आश्चर्य करेंगे बच्चे का कर जन्म हुआ उस अगला सेकंड सारी बीमारी खत्म बच्चे के बाहर आते ही उसके कान की सारी बीमारी खत्म हो गई नो प्रॉब्लम गर्भ से वो आता हुआ। ऐसे कम लेके आए तो मां को सुनने नहीं दिया सिनेमा के गाने बहुत अच्छा हुआ ना के हमारे परेशान अपने अंदर ही ध्यान करती रही है वो माँ मैं ये कहता तो हंसते तो वालों वगैरह कमाल आप तो ऐसा युक्ति मार देते हैं तो ये सब कृपा है बच्चे की तुम्हारी तो सारी प्रवृति कटौती हो गई ना अब के हमारे परेशान अपने ही में एकाग्र हो गई है नहीं तो बहिन्मुखी होती चर्चा होती इधर उधर घूमती फिर क्या करती क्या देखती क्या सुनती क्या पढ़ती इधर सारी प्रवृति खत्म हो गया अब वो दिखा के सो रही है कहने का मतलब कभी गर्भ शिशु के काल से भी असर हो सकता है इसलिए वो आकृष्ट हो जाता उस तरफ माँ को भी सब आकर्षण कर लिया, दिया वेदाशने लग गई तो बच्चा तो अंदर सुने गए अब जब अभिमन्यु का प्रताप जन्म का है ना और उसको गर्भ में रहते ही युद्ध युद, के बारे में सब श्रवण हो रहा है महान युद्ध चक्रियों के बारे में सब श्रवण हो रहा गर्भ शिशु से पूर्व में भी ऐसे मान क्षेत्र रहा योद्धा रहा है इसे गर्भ काल में युद्ध संबंधी शिक्षा प्राप्त होगी रोकना भी रोक सकते भागे दो भी कोई रोके अस्वाधीन हो जाता है उसकी वृत्ति को खुद भी नहीं रोक सकता वह अपने आप उपेगा इस जल का स्वभाव है अपने भागेगा अपने निम्न प्रदेश बुद्धि के स्वभाव बन जाता है जहाँ विचार हो रहा हो संत हो सत्संग हो रहा हो भागता है अनेक जन्म संसि इस प्रकार वह अनेकों जन्म लग जाते कृत प्रैत्र संसिद्ध तत्व ज्ञान वाला होने से संपन्न होने से तस्मात तो पराम गतिम तार महान अप्रोक्षान अनुभूति को लेकर के वो पराम गतिमोक्षल को प्राप्त कर लेता है योग भ्रष्टा तेना पूर्वाभ्या पूर्जन कृत अभ्यासों के द्वारा ही अवशोपी अस्वाधीनोपी कृयत आकृषते अपना स्वाधीन न रह करके वो मृत्यु से खेच के ले जाती भले वो बच्चा जो मन रहता होगा हम भी बच्चों के साथ खेलें लेकिन बुद्धि का नहीं चलो वेदांत सुनो मां चलो चिन्मा मिशन चलो <laughs> बाल बिहार में जाएंगे बाल विहार होता है वहाँ वहाँ जाएगा बच्चा बाल संस्कार शिविर लो हम लोग करते थे देखते थे बड़ा लक्षण था वहां पर जब बाराबंकी में रामाजी महाराज के साथ थे बाल संस्कार शिविर ऐसे बच्चे आते थे कमाल है संस्कार थे। अब लेकिन संस्कार को आगे बढ़ाए न बढ़ाए माता पिता के ऊपर है और प्रश्न भी गजब के करते सुनते थे उसके बाद प्रश्न का घंटा होता था ऐसे ऐसे प्रश्न काल प्रश्न ब्रह्मा जी को चार से हुआ को को को समझाओ, प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं, हैं और कहते है कि भाई मिला बंदर बंदर का, फिर देवताओं बनने क्या जरूरत पड़ा ऐसे बंदर नहीं थे क्या या राम जी को साथ नहीं दे सकते सारे देवता लोग बंदर के अवतार क्यों साथ देने को एक विलक्षण प्रश्न बच्चे पूछते नहीं, संस्कार तो है ना अंदर तभी तो सुनकर के समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे राम क्या सीता के छोड़ो अपने को तो बस हीरो हीरोन का पता है नहीं? ऐसे भी संस्कार वाले बच्चे हैं तो आगामी प्रतिबंध आंतरम दर्शे थे ये तो आगामी प्रतिबंध की चर्चा हो गई और आप कहते हैं आगामी प्रतिबंध में एक और विक्षण प्रतिबंध हुआ करता है क्योंकि आपकी दृढ़ अभिलाषा बनी हुई भीतर में बाहर से व्यक्त हो रहे अभिलाषा दृढ़ मुझे ब्रह्म जाना है वैकुंठ लोग जाना है कैलाश लोग को प्राप्त करना है साकेत लोग को प्राप्त करना है ऐसे कुछ उत्कृष्ट लोगों की प्राप्ति अंदर में इच्छा है से उस दबा दिया दबा करके आप वेदांत में लग गए तो वह भी प्रतिबंध है इस वेदांत श्रवण से आपको मोक्ष नहीं होगा आप रोक्षानुभूति नहीं होगी जब तक वह अंदर में छिपी हुई अभिलाष पूरी नहीं वो भी भावी है। प्रति वो जाएगा इसी वेदांश्रोण और अभ्यास रूपी पुण्य प्रताप पे वो क्या होगा अप्रोक्षा ना होकर के वो पुण्य प्रताप लोक पहुंचा देगा वह भोग करके पूर्वक या तो लौटेगा ब्राह्मणाम को या नाम को ले संबंध होकर के फिर अप्रोक्षानुभूति पर भोक्त हो जाएगा ब्रह्म लोकाभिवांछाया सम्यक सत्याम निरुद्ध्यता विचारे द तो साक्षात् करो त्यम ब्रह्म लोकाभिवां छाया ब्रह्मलोक का, का प्राप्ति की इच्छा होने पर सम्य वो भी इच्छा सामान्य नहीं है सम्यक विद्यमान अर्थ एकदम दृढ़ अंदर में छिपा हुआ है ये जो महात्मा तो दृढ़ के तो साफ बोलता था मंगलाश्रम एक महात्मा था हरिहर आनंद करके तो साफ कहता था कि देख हमको तो ब्रह्म लोग जाना है अप्रोक्षान परोक्षानुभूति होना ही नहीं इस जन्म में मेंोक्षानुभूति होना नहीं हमको और आगे वाले मुझे जन्म भी नहीं लेना है मैं तो ब्रह्म लोग जाऊंगा कि आपके साधन पर एक कह रहे हो कि मेरे को भंडार में बड़ा रुचि होता था हमको भंडार में रुचि होता है और मेरी वेदांत विचार पक्का इसका मतलब है कि एक ऐसी कोई वासना है जो अप्रोक्षानुभूति रोक रहा है तो अप्रोक्ष वे तो वासना रोक रहा है तो विद्या वेदांत विचार हमको कहीं कहीं तो पहुंचाएगा वो कहाँ पहुंचाएगा फिर हमको तो निश्चित रूप में मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ बड़ा पक्का था वो जो भी पूछे सब वही कहता निश्चित रूप में हमारा तो बिल्कुल पक्का है ब्रह्मलोक मुझे जाना ही होगा मेरा और कोई गति नहीं है वहां जाऊंगा वहां पर ब्रह्मा जी का आयु पर्यंत मुझे पड़ा पड़ेगा मैंने ब्रह्मा जी को पचास साल बाकी है ब्रह्मा जी को पचास साल बाकी है तो पचास साल चल, चल रहा है पचास हो गया साल चल रहा है और का दौर पचास साल पूरा मुझे क्यों तो सता ही रो तो पुरुष पूरा सौ साल जियेगा पहले तो मरेगा ही नहीं ब्रह्मा <laughs> हम लोग जल्दी मर जाते बोले वो नहीं मरने वाला वो तो पूरा सौ साल जियेगा इस और पचास साल उसकी पचास साल मुझे वहां रहनी पड़ेगी आप मनुष्यों के करोड़ों साल मुझे वहां पर रहना पड़ेगा तब उसके साथ मैं मुक्त ऐसा बोलते पक्का उसके अंदर बैठा होता इसको सम्यक इच्छा है वही इच्छा कैसी है सम्यक अंदर में कूट कर भरा पड़ा और लेकिन करता क्या है वो निरुद्धता उस इच्छा को दबा करके आत्मा न वेदांत के विचार का लगातार लगा हुआ लगा है और वेदांत विचार को करते रहता है न तो साक्षात्म वह भी को प्राप्त नहीं करता यह भी एक आगम प्रतिबंध है या ब्रह्मलोक से तात्पर्य वैकुंठ आदि भी कैलाश लोग वैकुंठ लोक इत्यादि ब्रह्म प्राप्ति इच्छायाम दृढ़ायाम सत्याम ताम निरुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्ति की इच्छा दृढ़ होने पर ताम निरुद्ध इच्छा को रोक करके यह आत्मा न विचार जो आत्मा को विचारता है स साक्ष नहीं हो जाए उसको उसमें कभी साक्षात्कार हो नहीं सकता ना तो भी मुक्ति नहीं होनी चाहिए वेदांत हो विज्ञान सुनिश्चित शास्त्र ब्रह्म लोके सकल्पांत ब्रमणा सहमु श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है हमारे यहाँ जैसा आप कहता है ब्रह्म लोक में जाएगा और ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त हो जाए उसे भी तीन विकल्प आ दिया है ब्रह्मसूत्र में नहीं दिया ब्रह्मलोक में जाने वाले सबके सब ब्रह्मा के साथ मुक्त नहीं होते उसे भी तीन को टी कर दिया कुछ तो है उनके कर्म और उपासना स्तर के जो अगले ब्रह्मा का अगला कल्प में देवता बनना है उन्हें जिसे वर्तमान यमराज जी कहते हैं ना मैं जानती हुई पिछले जन्म में जो है हमने ऐसे उपासना कर दिया जिसकी वजह से इस कल्प में मुझे में आना पड़ ब्रह्मा के पिछड़े ब्रह्मा के तो मुक्त नहीं हो सके अभी यमराज जी का पोस्ट में आना पड़ा अभी यमराज के का पोस्ट में रहकर वेदानशील चल रहा ने तो है उनका नशी को ब्रह्म ज्ञान दिया ब्रह्म ज्ञान है पक्का इस, इस यमराज का जो उनकी पूर्ण हो जाता है ये आयु उसके बाद मुक्त हो जाएगी इस तरह से ब्रह्मा के साथ कुछ मुक्त हो जाते हैं कुछ अगले कल्पों में कभी ना कभी जाकर के उन्हें ब्रह्मा आदि कुछ पोस्टों में जाना है ऐसे उनकी प्राप्त कर बन गया उपासना क्रम के वशात वो उस पदों को प्राप्त कर लेंगे अगले कल्पों में और तीसरा वो है वहां पर अलॉट करके यही साक्षात्कार कर लेता है इनों में से किसी प्रक्रिया हो सकती है ऐसा वारण दिया यहाँ तो सीधे सीधे करता तो है वहां वहीं चला जाता है उस तो उतरे तो पहला पक्ष को ही ले रहे हैं यहाँ वेदांत विज्ञान सुनिश्चित उपरिषद है ये मुंडकोपरिषद का मंत्र है संकेत कर दिया ये शास्त्रतः ब्रह्मलोक है वह ब्रह्मलोक में जाकर के वह जिज्ञान मुखो कल्पांत उस ब्रह्मा जी के कल्प के समाप्त होने पर ब्रह्मणा स्रह्मा जी के साथ वह भी मुक्त हो जाता है वेदांत विज्ञान योगा शुद्ध सुनिश्चिता परामृत परिमुति सर्वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता वेदांत में वे प्रबोधित जो विज्ञान है उस विज्ञान विचारित पदार्थ का सुदृढ़ निश्चय है जिसके पास ऐसे जो लोग शुद्ध शुद्ध तत्त्वा अत्यंत और मार्ग में रहे हुए हैं ऐसे यतया यह ऐसे लोग उनकी त्याग और वैरागी के बल पर ही और ज्ञान के बल पर ते ब्रह्मलोक के तो वे ब्रह्मलोक में पहुंचाने पर भी वहां पर परंत काले ब्रह्मा जी के आ इस शरा में पराममृता परमृक्ष अमृत स्वरूप अपना अनुस्वरूप आत्मा का अनुभव करता हुआ वे सब मुक्त हो जाते हैं स्मृति में सहते सर्वे संप्राप्त प्रतिसंच पर श्यात्मशंति परम पदम ब्रमण सहत्य सर्वे वे सभ्य सब कब प्रति संचरे संप्राप्त जब ब्रह्मा जी का कल्प की समाप्ति खंड प्रलयों का नहीं महाप्रलय जब ब्रह्मा जी का ही लय हो रहा है कल्प की समाप्ति है। उस प्रलय काल में परस्य अंते, परस्य अंत काले सत अपने कृतात्मा होकर वे के सब परम पदम प्रवेशत्पद पर को ही प्राप्त कर जाते हैं इत्यादि शास्त्रवशात ब्रम्हलोक प्राप्ति तत्व साक्षात्त प्राप्ति के अनंतर वे का साक्षात्कार करके ब्रमणास ब्रह्मा के साथ ही मुक्त भविष्य मुक्त हो जाती जाते है इसका। एवं अतर नजायती इस प्रकार से तत्व विचार में प्रवृत् पुरुष को भी भूत वर्तमान भावी प्रतिबंधों के वजह से साक्षात्कार नहीं होता ये तो बता दिया गया ना वही भी बता रहे हैं। और तीव्र व्यापियों को तो सुनने को भी नहीं आ, सुनने को भी नहीं सो क्या वेदांत हो रहा है पता है नहीं तीव्र व्यापी नुर्लभ इत्यादास विचार ही उनके लिए दुर्लभ हो जाता है कैसा चित्र प्रतिबद्ध श्रवण बहुबिर भ्य केशांचित ऐसे यहाँ बहुवचन बोल रहे देखो केशांचित केचित नहीं बोल रहे हैं कश्चित भी नहीं बोल रहे हैं केशांचित बहुत लोगों के कर्म हाल में है कर्मणा उनके खुद पाप के पाप कर्मों की वजह से विचारों की प्रतिबंधित है विचार भी प्रतिबंधित हो जाता है इसमें क्या प्रमाण है शरणायापी बहुबीर षद्य प्रमाण है तम श्रवण यह परमात्मा बहु भी पुरुष न लभ्य दुर्लभ तक जो परमात्मा यह जो कि परमात्मा ऐसा है उस परमात्मा को बहुत लोगों के द्वारा बहुत पुरुषों के द्वारा श्रवण करने पर लक्षण कथिये भी, भी वास्तविक उपलक्षण है श्रवणात्परिहा उपलक्षण है समझो स्रोत में अपनी लभ्य सुनने को भी नहीं मिलता है दुर्लभ बल्कि ऐसे इसलिए कहते हैं दर्शन भी दुर्लभ दुर्लभ है का दर्शन भी दुर्लभ कई बार ऐसे देखा घर में अच्छे संत आ रहे हैं घर गए का कोई भाग जाता है नहीं हम संत आ रहे हम नहीं रहेंगे उसके दिमाग घूम जाता है वो संत का दर्शन भी नहीं कर सकता इतना पाप है उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता है भाग जाते घर छोड़ जब मात चले जाएंगे तब आ जा ऐसे भी लोगों को देखा गया इसीलिए कहते हैं कि आपी जो श्रवण है या आपी जो कहा गया है यहां पर उपलक्षण समझना प्रतिबंध का एतावता सदी प्रतिबंध तत्व साक्षात्कार तथा साधन भूत विचार न संभव इस प्रकार से इनमें से किसी भी एक प्रकार का प्रतिबंध हो तो तत्व साक्षात्कार अथवा तत्साधन भूत विचार का श्रवण इत्यादि संभव नहीं बात कथन करके इदानी विचार असमर्थ है न पुरुषार्थ न लेना उसको लेंगे अतिमंद बुद्धि है कर्म भी पाप कर्म नहीं है प्रतिबंधन नहीं हो रहा उस तरह से श्रवण करने में श्रवण तो करता है इन समझ में कुछ नहीं आता श्रवण कर रहा है बोलता भी हाँ गुरु जी ने सुनाया था ब्रह्म सत्यम से क्या लगे ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम बोलेगा उल्टा ही चलेगा क्या करें बेचारे बुद्धि ऐसी होए है उसके सामने विचार करने में असमर्थ है विचार नहीं कर पाता है इसलिए उसको वो बात दृढ़ समझ में नहीं आएगा विचार की बिना समझ में आप पहले बोल चुके विचार के बिना समझ कर अनुभव नहीं कर सकते आप पुरुषार्थार्थीना कितव्यम एन है पुरुषार्थी पुरुषार्थ करना चाहता है मोक्ष भी चाहता है क्या करें विचार करने में असमर्थ है चाहता तो मोक्ष विचार करने में बुद्धि सक्षम नहीं है तो किंग कर्तव्य हम ऐसे आदमी के दौरान क्या करना चाहिए तो उसको रटते रहना चाहिए हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से जगत मृत्या जगत मृत्या जगत मृत्या रटते रहो बस और कुछ नहीं करना है केवल मंत्र जैसे रटो विचार नहीं कर सकता है रट तो सकता है मंत्र जब तो कर सकता है बैठ के बस ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि यही मंत्र मंत्र गुरु इसी, इसी प्रकरण में 28 अठाइस पहले कहा गया था विचार में जो अक्षम मर्त्य है वे क्या करें गुरु के मुख सुन करके उसी उपासना करनी चाहिए गुरो मुखात छुत से सुन करके उपास उपासना चाहिए 928 में कहा था। प्रात जो कहा गया था। था जो प्रतिज्ञा पर गया अब उन कृपा करते हुए उसी बात को और विस्तार से समझाना चाहते अत्यंत बुद्धिमान सामग्रवाप्य संभवात यो विचारम न लह्मोपासित सोवनिशम अत्यंत बुद्धिमान ज्ञात अत्यंत बुद्धि का मंदपन के कारण से सामग्री वाप्य असंभव अथवा ऐसा भी है बुद्धि तो ठीक ठाक था इन सामग्री जुट नहीं पा रहा है देश नहीं जुट पाता है काल ने जुट पा रहा है कोई न कोई प्रतिबंध अब चाहता तो है मैं जाऊं ऋषेश पढ़ू लेकिन ऋषिकेश पहुंच नहीं पाता सुना है वो अच्छे पढ़ाने वाले बैठे हैं चलो वहाँ चलते हैं लेकिन आ नहीं पाता है वहाँ पत्नी बच्चे संसार फंस चुका है निकल के आ नहीं पा रहा है अ तो आप भी जाए यहा काल अनुकूल नहीं पड़ रहा मौसम खराब पेट खराब गैस हो गया कुछ और बीमारी कुछ बिगड़ रहा है अरे तो देश काल परिस्थिति ऐसे प्रतिबंध करता है और सुनने को मौका नहीं मिलता सामग्री में जो है असंभावना बन गई है सामग्रिया असंभव यो लबते जो विचार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं ब्रह्म उपास तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए अहम ब्रह्माष्टी जगन विद्या इसका निरंतर जब तप करते रहना जा भी वही अपने काम करते भगत सोलापुर से तो कह रहा मालूम होता तो पहले हम शादी नहीं करते पहले मालूमत ऐसे भी है संत लोग पढ़ाते हैं बढ़िया है सब कुछ तुम शादी नहीं करते मैंने कहा तो हो ही गया काम <laughs> अब क्या करना अब, अब सारे वहाँ निभाओ निभा बुढ़ापे में दम हो तो आ जाना देखा जाए नहीं तो बुढ़ापे में आ सकेगा आ सकता अरे भगवान कृपा हो इतनी इच्छा बनी रहेगी जल्दी से जल्दी वहाँ लड़कियों के शादी वादी कर करा करके जल्दी वहां से आ सकता है इसी तरह की जो ब्रह्मो बाजो उसको यही काम है ना फिर वहाँ ये बैठे बैठे ही सोचाना पड़ेगा पत्नी मिथ्या पुत्र मिथ्या पुत्री मिथ्या ये को मिथ्या सोचते रहना पड़ेगा और विचार करते रहेगा तो पुण्य वसाते तो आ भी सकेगा नहीं तो वही फंस ही जाएगा पुराव शक्ति मानेगा तो वही फंस जाएगा भले थोड़ा किसी जन्म के संस्कार की वजह से वेदांत विचार रुचि है सत्संग मंडल बनाए हुए हैं एक को पंडित को गुरु बना के रखे हुए हैं रोज उनसे सुनते हैं सब मिलकर के कर रहे हैं एक आश्रम में बना दिया अलग से सब मेहनत किया है बेचारे ने बहुत कुछ किया और जोड़ रखा है कुछ बूढ़ा बूढ़ो को सबको उठकर सत्संग हुए और सब वेदांत श्रवण करने को मौका मिले लेकिन जिस ढंग से वो चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा है बड़ा परेशान कैसे होगा कि दोनों तरफ है ना इधर भी खींच रहा है संसारेजान खींच रहा है दोनों संस्कार उसको खींच रहे हैं संसार का संस्कार भी है का संस्कार भी और वहाँ सारी सामग्री जो जुटा नहीं पा रहे कोई विद्वान हो वहां जब क्यों बैठेगा उसने एकदम सूखे प्रदेश में ना गंगा है वहां न हिमालय वहां कौन जाए और जो मिलेंगे तो अब कचरे मिलेंगे जिनको पूरा ठीक मालूम नहीं है उनसे काम चलाना पड़ेगा इसी को कहते सामग्री संभवा, यही होता है सामग्री असंभव नाम इसलिए बाकी सारा श्लोक स्पष्ट है तो सामग्री असंभव को समझा तदुपदेष गुरो अध्यात्म शास्त्रस्य, देश काला असंभव उपदेष गुरु ही नहीं मिल रहा गुरु मिल गया नहीं शास्त्र नहीं मिलता हम लोग पुस्तक मंगा रहे से डेढ़ महीना हो गया पुस्तक ही नहीं मिल रहा है लो क्या करोगे पढ़ो पढ़ो कैसे पढ़ोगे पुस्तक की नहीं मिल रहा उपदेश मिल गया है नहीं मिल रहा है। देश काला दे अथवा ऐसा देश है काल नहीं मिलता अब एक आधे पैसे के चक्कर बारह उपदेश चला जाता है अरे में कहाँ वहाँ पूजा पाठ करेगी घंटे की आवाज बाहर सुनाई दी तो पकड़ के ले जाएंगे क्या घंटे बुझा दिए कहाँ से हिंदू आ गया एक फोटो नहीं रख सकते एक छोटा सा फोटो परसन ही नहीं रख सकते हाँ लड़की करो को सिनेमा करो को छोटे भगवान से सेचन में था वो पकड़ लिए पच्चीस डॉलर जब फाइन लगा दिया तो लाया कैसे कीचे जिसमें हिंदू देवता है पच्चीस डॉलर फाइन देना पड़ा कीचेन गया भगवान गए तुम्हारे ऐसे देश हो और वेदांत चिंतन हो है बड़ा मुश्किल न सुन सकोगे न कुछ कर सकोगे छिप छिप कभी करना मुश्किल हो जाता है ऐसे जाना? अब आदमी का प्रार कर्म है खेच के लिए पैसा ज्यादा मिल रहा है जब आसना है ना वो खेच के लिए जाता है ऐसे देश में जाना पड़ जाता है अब बाहर कोई ऐसे ऐसे देशों जगह में रह रहे हैं जहाँ पर कुछ भी सुनने को मिलता है और कई ऐसे है जहाँ सुनने को मिल रहा है पड़ोस में लेकिन सुनता नहीं कर्म वहां पर प्रतिबंध पहले कहा पड़ोस भी सत्संग चल रहा है बुलाने पर भी आएगा अरे ना हमारे काम नहीं बोलेगा वो तो भासना है खेज के ले जा है क्या, क्या, क्या? रोक रहे मत, दर्शन करो सर उनका सुनो मत अंदर तो से रोक रहे आवाज़। जैसे दुर्योधन ने कहा ना जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति जाना में धर्मम नच निवृत्ति ना किना तो कोई है अंदर में वो रहा क्या करेगा वो कोई अंदर कह रहा अरब देश उससे ज्यादा पैसा अरब अमेरिका मिल रहा है अरब करो मुसलमान कुछ में करो करके अंदर सा क्या करें और वहाँ सात्विकता सच्चाई है ईमानदारी भी है ये सारे गुण वहाँ मिलते और सारे गुण भारत में मिलता है और यहाँ सारे मंदिर भी बने हुए हैं वहाँ सारे गुण मिल रहे हैं मंदिर नहीं है इसलिए अनेक तरीके से भगवान का तो अनंत रूप अनेक रूप रूपाए विष्णव प्रभु वैष्णव है रूप में महाविराज माने स्थूल रूपेण बिठा रखियो भगवान को सब भगवान के चल रहे हो और भगवान को नकार दिए भगवान के कहे तो सब जो छठ सोलह अध्याय में कार्या वो सारे लेके बैठे हुए अब भाई हम सब शुद्धि सबकी अपना अपना तरीका है स्वकर्णात्मक बिच सिद्धि विद्य थी मानव भगवान ही कहा ना अपने अपने कर्मों से ही वो भगवान की पूजा कर देते कर्म अपनी निष्ठा है बस उनको बाहि भगवान की जरूरत नहीं इसलिए उनके पास लक्ष्मी है भगवान भी है वहीं पे भले उस रूप में आप जिस रूप में मान रहे हो उस रूप में हम नहीं मान पाए दूसरे तो मान रहा है ना अल्लाह को मान रहा है अल्लाह को तो मानते ही वो अल्लाह भी क्या उनके यहाँ कोई साकार नहीं है जैसा हमारे ओम होता है वैसे वो एक बना दी देखते हैं ये अल्लाह बस अल्लाह का प्रति पुत्री हाथ पर वाला नहीं मानते हाँ। हमारे मानतेम है वह नहीं वाकई में आप कुरान पढ़ेंगे तो पता लगता है वो जिस ईश्वर का वर्णन करते हैं उस ईश्वर आप निवुण ब्रह्म के सदृश अंतर कहाँ पढ़ रहा हम लोग सगुण साकार जो पूज्य मान रहे मूर्ति वगैरह उसको मान बीच का जो कड़ी है ना जो जरूरी है कि मानव को कुछ उसके लायक तो साक्षात है नहीं सामान्य का, उसको छोड़ देते कुछ उसके मोहम्मद की ही साथ जो हुआ है उसको लेकर के थोड़ा हमारे धर्म की जो प्रक्रिया थी उसके विरुद्ध में उचल पड़ा उसको दंड दिया गया ना था तो हिंदू ही पहले। उसका नाम था मोहम्मद मोहम्मद बोलते हैं मोहम्मद बोल हैं मोहम्मद मोहद मोह मदा, नाम तो मदा। नाम उसका नाम था मोहम्मद हो गया मोहम्मद हो गया अपभ्रंश है बड़ा सरदार था बड़ा, बड़ा पटेल था कहें बड़ा गांव का प्रधान जैसे था और लेकिन मोह के कारण से सुंदर लड़कियों को पकड़ लेता था किसी का भी हो पकड़ लेता मेरी हो जा उसे भोग भाग करके उसको रखे जैसे रख दिया भेज दिया बेच दिया कुछ भी कर देता जिंदगी पर रख लिया ऐसी बात भी नहीं था ऐसे दुष्ट स्वभाव उसके अंदर थोड़ी थी वो हो गया कि किसी और प्रधान की लड़की को चाहने लग गया कभी गया होगा उस रूट से देखा सुंदर लगी तो उठाया अब दोनों में लड़ाई हुई प्रधान होगा आपसी इसके भी लोग गए उसके भी लोग लड़ाई हुई अब ये हार गया उसमें जब हार गया तो लेकिन लड़की को तुमने छू दिया है अब तुम्हें ले जाना पड़ेगा लड़की ने शर्त रखा कि आज से आगे तुम दूसरे को नहीं देखोगे मैं अंतिम पत्नी तुम्हारी बस आजीवन तुमको मुझे रखना है मैं तुम्हारी अंतिम पत्नी रहूँगी और भी समझौते हो गया छोड़ दिया गया वो पत्नी के इन आदत से मजबूर धन से मदांध ताकत से मदान्ध था फिर बाबी की और लड़की को ले आया पत्नी को पता चला तो अपने पिताजी क्या चली गई और फिर धावा मार तो पकड़ के ले गए पंचायत बैठा दंड दिया गया दंड में तय हुआ था कि अब दंड क्या देना लड़की पर निर्णय छोड़ दिया तुम निर्णय दो तब उस लड़की ने कहा ये सनातन धर्म की योग्य नहीं है इसकी चोटी काटो फैला इसकी जन्म काट दो इसके इंद्री नियंत्रण नहीं इंद्र के चमड़े को काट दो ये सब दंड पत्नी ने तय कर दिया अब उसको क्रोध आ गया उसने सोचा अच्छा देखता हूं मैं सबको मैं अहिंदू बना दूंगा मेरे देश सब रहेंगे अब बिना चोटी बिना जन्म करेंगे और मैं नीचे चोटी छोड़ूंगा ऊपर का काट सारा बाल निकाल देते हैं ना हम लोग युद्ध उल्टा धूंगा मैंने सब काम उल्टा करूंगा और सारे अपने छेड़ों को सब उल्टा करना शुरू करा दिया सारा को मुंडन करा दी दाढ़ी छोड़वा दिया और सबको उल्टा हाथ धोने बोला सबका जो है रिंग काट दिया सबका जो है वो जनू काट दिया सारा अपने गुट बना दिया और जहां जहाँ कमजोर हिंदू होते थे ना पैर उनके पट करता था उन सबको अपने ले लिया करते करते उसने आक्रामक रूप से अपने गुट को बढ़ाया लोगों ने लेकिन उनके गुटुल ले, हम लोगों को क्या करना है वो तो पहले तो हम लोग भगवान की पूजा करते करते तो कुछ नहीं करते हमें कुछ रास्ता बताओ कुछ क्या करें तब उसने जो है उस समय की जो भाषा रही उस भाषा के मुताबिक उसने एक ग्रंथ अपना जो अपनी बुद्धि तो था पढ़ा लिखा था पटेल था पड़ा तो उसने अपना एक बना और कहा भगवान का दूत हूँ अपने आप को कह दिया और अपना उपदेश कोई कुरान कुछ तो यहाँ कर रखा और बीच का जो प्रक्रिया है संस्कार की और पूजा की वगैरह वो सब उसने खत्म कर केवल द्वेष भाव ये उसकी असली कहानी है इसको दबा देते हो लोग मोहम्मद की ये कहानी को मानेंगे नहीं कहते सच्चाई है इसे यीशु का भी लोगों ने पुस्तक में छाप जीसस सस इन इंडिया और मरा भी यहां के वो तीन दिन बाद जगह जब झूठ है जम्मू में उसकी समाधि है जम्मू के पास प्रमाण है सारा दिया हुआ है लोगों ने पुस्तक छपी है यहां इसलिए उनके यहां देखिए सोलह सोलह या अठारह उम्र से लेकर के बत्तीस उम्र तक का जिसे उसका चरित्र नहीं उनके पास कहा था क्या करता था वो गायब कर दिए क्योंकि भारत आग करके यहाँ गीता और सब पढ़ गया फिर वहां उपदेश दिया इसे बहुत सारा उपदेश बाइबल के अनुरूप है अपने गीता के अनुकूल काफी बातें भी वेदों के प्रश्नों के अनुकूल बातें भी नहीं कुछ राजनीतिक दबाव कुछ क्षेत्रीय परिवेश वहां जनता के संस्कार संस्कृति के अनुसार कई बात कुछ और भी उसने लिखा तो पहले किसको दे दिया जीसस लिविंग इंडिया इस तरह से ये सब महापुरुषों लोग वहां है हुए हैं वह सब यहाँ रहे हैं यहाँ आकर के पढ़ के गए हैं या तो मेरे पहले हिंदुत्व था ही और कोई धर्म तो था ही नहीं पूरा विश्व में वेद उप्रषद गीता ही पाठ होते रहे सब जगह इनका उन्हें ज्ञान था और उसी को तोड़ मोड़ कर अपने हिसाब से लगा दिया इन्हें यहाँ धर्म की घोषणा कर लिया और का आरम्भ करने के लिए भगवान ने उन्हें भी साथ दिया है कलुग आरंभ कैसे होता नहीं तो अभी भी सत्यु जैसे ही रहता सारा चीज़ सब सनातन धर्म होता सब जगह ये तो कलियुग का क्या महत्व रह जाता इसे भगवान जान के ऐसे लोगों को पूरा सपोर्ट दिए हैं खुद भगवान बुद्ध भगवान बन के आ गए नास्तिक दर्शन आरम्भ किया उल्टा उपदेशें थी कर्मकांड को छुड़ाया का आरम्भ किया उन्होंने और वही अब बात अनेकों संप्रदाय अनेकों आचार्य गुरु रूप जन्म ले गया गुरु नानक बन गया कहीं कबीर बन गया कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, कुछ बन गए और सब आश्रमातीत और वर्णातीत संप्रदाय उनको प्रचार कर पूरे भारत में पूरा विश्व में चला एक कलियुग की स्थापना है इसे हम इन लोग कोई दोष नहीं दे सकते इनका कोई दोष नहीं जिन्होंने करा है तो भगवान ही उनके द्वारा उनका ही अंश सब किया निर्गुण निरंतर उसको देश काल इस पर विचार कर लेते काल भी ऐसा है प्रभाव डाल देता तो गुरु का ना मिलना शास्त्र का ना मिलना देश का भाव उचित अनुकूल प्रदेश और प्रसिद्धि का भाव हो जाता है कहीं तो काल कहीं ही गड़बड़ी हो जाती है यही असंभव यह सामग्री का असंभव से अर्थ लेना है तस्माद अदयव उनको विचार की प्राप्ति नहीं पूर्व पक्षी रहता है निर्गुण उपासना कैसे करेगा कोई हैं? जब निर्गुण तो है तो गुणों का पूर्व पक्षी निर्गुण गुण रहित तद उपासन न घटते निर्गुण ब्रह्म तत्व का गुण रहित होने के नाते उसकी उपासना बिल्कुल घटती नहीं है इत्याशन ऐसी आसन करके उपासना प्रत्यय आवृत्ति तो उपासना क्या है गुणावृत्ति वास्तव ये भ्रांति है गुणों का चिंतन उपासना ये लक्षण नहीं है वास्तव लक्षण को लेकर किया इन वास्तविक लक्षण क्या है प्रत्यय आवृत्ति रूपासना चाहे सगुण प्रत्यय का हो चाहे निर्गुण प्रत्यय का हो ब्रह्म को आप क्या समझ रहे हैं अरूपम रसम अगंधव ये जो इन शब्दों से जो प्रति हुआ उस प्रति की आवृत्ति करो उपब्रम कैसा है अरूपम्छय अरूपम रसम अगंधवच्छयत बस इसकी आवृत्ति होते रहे ये निर्वुण भ्रम के उपासना ब्रह्म तत्व से गुण रहित होने से तद उपासन न घट उसकी उपासना घटता नहीं है करके उपास तब से नहीं, से निर्गुण ब्रह्म का भी किया जा सकता है निर्गुण ब्रह्म दत्म्भव सगुण ब्रह्म नीवात्र प्रत्यवृत्ति संभव निर्गुण ब्रह्म तत्व निर्गुण की उपासना असंभव नहीं है क्यों ब्रह्म में जैसा करते हो उसी इस निर्गुण ब्रह्म के विषय में भी प्रत्येक आवृत्ति रूपा उपासना संभव है निर्गुण से ब्रह्म गोचर प्रभाव नोपासिकता है निर्गुण ब्रह्म जो है माणी का विषय नहीं मन का विषय तो आवृत्ति कैसे करोगे प्रत्यावृत्ति करने के लिए मन का विषय होना जरूरी है मन तो ही तो प्रत्यय ग्रहण करता है प्रत्यावृत्ति करता अंतकरण। जब अंतकरण करण प्रति नहीं कर पाएगा तो उसकी आवृत्ति कैसे करेगा कहते हैं कि यह प्रतित्व तो हुआ है तुमको आवांग मनस गोचर तम यह शब्दों से कोई कोई प्रतीत तो हो रहा है ना उसी प्रत्येक की आवृत्ति कर रही ब्रह्म कैसा है वांग मनस आतीत है मैं जो भी आप कहेंगे उसकी तो कुछ तो प्रत्यय हो रहा है उसी का अवगति करना जैसे घटादी प्रत्यय हैं वैसे प्रत्यय नहीं होगा तो कोई बात नहीं श्रुति से श्रुत जो शब्द है उन शब्दों से जन जो प्रत्यय है उसी प्रत्यय का अवधि करना वही उपासना है इत्या संदन पक्ष दोष समान है क्या वेदन पक्ष भी यही दोष समान रहता है पहले तो, तो असली जवाब नहीं देंगे समान दोष दिखाते जाएंगे वांग मन साधित से प्रत्येक आवृत्ति नहीं हो सकती वांग मन सात होने से का साक्षात्कार नहीं हो सकता पहले ऐसे जान के उसको ऐसे ही जवाब देंगे आप कहा चाहते हैं निर्वण ब्रह्म का साक्षात्कार हो तो वो कैसा होगा तो वाणी और मन का विषय नहीं है वो साक्षात्कार कैसे होगा आप साक्षात्कार मानने को तैयार हो फिर उपासना मानने को तैयार नहीं हो यह गड़बड़ है पूर्व सिद्धांत वही पकड़ता है कहते आप निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार मानते हैं इसलिए सब अभी तक की चर्चाओं को स्वीकार प्रतिबंध है सब कुछ अपने माना है इस बार ब्रह्म साक्षात्कार तो मानते हो कि भ्रम उपासना नहीं मानना चाहते हो यह कैसे होगा यदि भ्रम की उपासना नहीं हो सकती क्यों अवांग मनस विषयवाद तो भ्रम के साक्षात्कार भी नहीं हो सकता अवांग मनस विषयवाद इस तरह से पहले छठे शाक्यम के समान जवाब दे देंगे में जवाब में दे जाएंगे निर्गुण से ब्रमणो वांगमनस गोचर नोपास्तम आशंक्य वेदन पक्ष अनुभूति पक्षे अव ये दो समान ही रहेगा अवांगम्यं तोपाश्यम चेत अवांग मनस गम्य वेदन न चवे अवांगम्यं तक न उपासन चेत वह जो है ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म वाणी और मन का विषय नहीं है अतएव वह उपासना का विषय भी नहीं हो सकता तदा तब मेरा सुनो बात अवांगम्येदन न चवे वाणी और मन का विषय नहीं होगा उसका अनुभूति भी अब कैसे करोगे वो भी नहीं संभव है नम्ह अवांग गोचर ज्ञात शक्य ऐसा जानना संभव है वो वाणी और मन का विषय नहीं है ऐसा जानना संभव है तो ऐसा प्रत्यावृत्ति करना भी संभव में उपासना भी शक्ति फिर तो वैसे उपासना भी कर लेना जैसे जाना उसी की करो जिसको जैसे जाना है उसी को आप बारम्बार आवृत्ति करेंगे जैसे आपके मन किसी के मन घुस गया यह हमारे शत्रु है आप क्या होता है दिमाग हमेशा ये मेरा में, में, ये मेरा में, ये मेरा मेरा एक गुस्ते चलते रहता शत्रते रहते हैं जिसको जैसा समझा है आप उसको उसी रूप में आवृत्ति करता हो ग्रहण करते हैं ब्रह्म कर आपने कैसे ग्रहण समझा है, है अलग मन मन विषय है करके तो उसी रूप में उसकी आवृत्ति करोगे। फिर अच्छा यादृशी गियता आप मान रहे उपासक हम मान यदि आप उसके अंदर उपासक नहीं मानते तो गीयता भी नहीं है मानते हो तो यादृशी ज्ञेता है तादृशी उपास चेत वाघाद्य गोचराकार मित्युपासी तो कुरावं यदि वेत्ती यदि आप असौ उस ब्रह्म को वागादि का अवशेपेण ही आप जानते हो तो वाघादि अविषे रूपेण ही अविवागा अगोचराकार रूपेण ही उपासित क्यों नहीं कर सकते हो नो क्यों नहीं हो सकता है मैंने अवश्य ही हो सकता है अच्छा ब्रह्म उपासक सगुणत्व प्रसजेता इत्याशन ब्रह्म यदि उपास्य है फिर तुम तो यादशी प्रत्येक को लेकर उपासना कर रहे हो तादृशी प्रत्येक विशिष्ट मान करके वो विश्वगुण हो जाएगा सविकल्प हो जाएगा निर्गुण निराकरण निर्विकल्प नहीं रहेगा यह बोर्ड पक्ष कहता है वेद वे पक्ष में तो दोष रहेगा साक्षात्कार किया तो रूपेण साक्षात्कार किया येन रूपेण साक्षात्कार किया तदरूप तो विशिष्ट होकर क्या हो जाएगा साक्षात्कार पक्ष में भी वो सगुण हो जाएगा निर्गुण नहीं रहेगा जाएगा ये तरीका क्यों अपनाया जाता है क्योंकि सामान्य में यत्रोषो परिहारो वा उसकी आशंका प्रश्न उठाना नहीं चाहिए शास्त्रार्थ का विषय नहीं होगा जो दोष समान है या परिहार समान है वह शास्त्रार्थ विषय ही नहीं हो सकता ये पद्धति को अपना कर दिखा रहे जो दोष तुम मुझे दोगे वही जो तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है इस शंका को दूर करो हटा जो परिहार तुम दोगे वही परिहार हम भी दे देंगे तो ऐसे विषय में शास्त्रार्थ नहीं करना वो दृष्टिकोण को अपना करके जान करके भी प्रक्रिया से जवाब दिए जा रहे हैं सगुणत्म उपास्यो पित लक्षण आवृत्या सगुणत्व उपासित्वा यदि उपास्य मान लो गणता आ जाएगी यदि ऐसे कहते हो वेद्य तो वेद्यता पक्ष में भी यही दोष रह जाता है क्योंकि जिस रूप से आपने उसको अनुभव किया ग्रहण किया जाना है उस रूप को लेकर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा सब तो दुर्विशिष्ट मानेंगे ना आप तब उपक्षता है हम तो उसको वेद लक्षणावृत्ति से मानता हूँ पाच्यावृत्ति नहीं है वाच्यर्थ नहीं है उसको कुछ लक्षण से करता हूं करते इसका लक्षण से जिसको लक्षित किया है तुमने उस लक्षित के रूप से वे, वेद तुम चेत लक्षणावृत्तिया तुम लक्षणावृत्ति से मान रहे हो तो लक्ष्य तुमने लक्षित किया है लक्षणावृत्ति से उसी की आदर्श ब्रह्म की मैं वृत्ति कर दूंगा वही मेरी उपासना हो लक्षाधार वृत्ति की आवृत्ति प्रत्यय की आवृत्ति पर उपासना क्या आप लक्ष्य मान लिया उसको ना लक्षणावृत्ति से ब्रह्म को शब्दों का लक्ष्य मान लिया है तो लक्ष्य शब्द जन्य यादृश आकार आप ताल रहे हो तादृश आकार प्रत्याकार वृत्ति तो आवृत्ति हम कर देंगे तो उपासना हो जाएगी इसलिए ब्रह्म उपासना हो सकता है तत्सगुण्य विद्युत तत् श्लोक में वो कर दिया सगुणत्म वेद्य पक्ष में भी सगुणता दोष आ जाएगा लक्षणावृत्या आसरणात् न ना वेद्यु संसंगा लक्षणावृत्ति का मैंने आसरण किया है इसे वेद्य में संगल दोष नहीं आएगा इत्या संख्य उपासन में तथे वियता उपासना वैसे कर लीजिए ना आप दिक्कत क्या आपको जैसे आप कर सकते हो वैसे हम भी कर डालेंगे समान दोष समान परिहार इति उपासक तुम श्रुतिया निषिध्य थे पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म तो उपासी है नहीं मना कर दे उपासते विद्धि इसलिए स्वयं किया और आप उसको लेकर इतना पीछे पड़े नहीं निगुन उपास लगे हो जिसकी श्रुति खुद मना कर रही है पूर्व पक्षी कहता है उपास निषेध है ब्रह्म विद्य तदेवत्तम हैं देव यदि तब वही समान दोष देंगे यथा तो किया उसी प्रकार से तो कर उसी केनो भी नहीं है अविदित भी नहीं कर दिया अतो अविदिता तो वेद्य तो निषेध हो गया साक्षा करके से यदा पास है तो, तो निषेध है ऐसे तो निषेध है इसे निषेध को समझो किस दृष्टि से निषेध किया है? और मन से विधि भी तो है आत्मा और दृष्टा भी तो विधि है यदि निषेध को स्वीकार करोगे तो विधियों का कार्य क्या गति होगा इसे दोनों के दृष्टिकोण समझना पड़ेगा निषेध किस दृष्टि से कहा जा रहा है विधि किस दृष्टि से कर रहा दोनों अपने आप में सही है तदेवत्व उसी को तुम ब्रह्म करके जान न तो ईद इसको नहीं जिसकी तुम उपासना करते यदि श्रुत है इस प्रकार से श्रुति ने उपासक निषिद्धम ब्रह्मड़ो ब्रह्म का उपासता निषेध कर दिया है यदि ऐसा कहते हो तो अगला श्लोक में आएगा जवाब युते हेनाहुर्मोमदम तदेव ब्रह्म उपास ना उपनिषद एक छा मनसा न, न मनुष्य मन के द्वारा जिसका मणन नहीं हो सकता ये ना आहुर मनोमथम कि जिसके द्वारा मन कभी भी जाना जा रहा है तदैव ब्रह्मत्म तो मिले उसको तुम तो ब्रह्म करके जानते वहां पर ना जो सारे जिसका शरीर है सबके भीतर रहता है सबका नियमन करता है जिसको कोई नहीं जानता अंतर्यामी अंतर्यामी ब्राह्मण के मंत्र अनेक पर्य आया अनेक पर्यम वहां पर अंतरियामी ब्राह्मण में भी यही बात कहा है जो यह कह रहे किसी का विस्तार समझना पड़ेगा वहां पर जब पास होते हैं, मन का मणन को जिसके द्वारा जाना जा रहा है अर्थात मन मणन कर रहा है इसको जो प्रकाशित कर रहा है वह साक्षी वही ब्रह्म है वही तुम है न आहु मनोमतम जिसके द्वारा मन अपने मनन क्रिया को संपादन करता है जिसकी प्रकाश जिसकी चेतनता को लेकर के मन अपना मरणात्मक कार्य कर रहा है वो तत्व का ब्रह्म है ऐसे तुम समझो यह नहीं जिसको तुम उपासना करते यदि श्रुति ही तदेव ब्रदी नेदमेदम ने उपासुति ने उपास्य से ब्रह्म निषेध देते ब्रह्म के अंदर जो उपास्य है आधार जो ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं है मन आदि का विषय नहीं है उसे वो तुम तो ब्रह्म करके जानो इदम यद तो उपासदम इस दृष्टि कौन से बाह्यवे तो नशिष्ट रूपे जिस किसकी तो उपासना करते हो पुरुष जो पुरुष लो पुरुष लोग उपासना किया करते हैं उसको तुम मत समझो उसको भ्रम करके मत जानो इति योजना स्वरूप ही है लेकिन जो उपासित करते रहे हम स्विन्न उपासना कर रहे हैं तो जिसको भिन्न तुम ग्रहण करके उपासना कर रहे हो वो भ्रम नहीं है उसका निश्चित अर्थात जिसको तू तो उपास समझ रहे हो उसमें ब्रह्मत्व का निषेध किया जा रहा है वाक्य में इस मंत्र का तात्पर्य आदिओं में साक्षात ब्रह्मत्व का निषेध किया जा रहा है ब्रह्म में उपास्यु में निषेध करके मंत्र है नहीं वाक्य क्योंकि तदेव ब्रह्म तो विधि ये का नम ये न कानवय हो रहा न ब्रह्म उपासन का जन्वय कर नहीं सकते उपासव निगृहते तब तो ब्रह्म न तो कि उल्टा पकड़ लिया था ब्रह्म में उपासव निषेध कर करने वाला मंत्र ऐसा कह दिया यान वास्तव में मंत्र करता क्या है जिसको दुनिया में उपास्य रूपे न ग्रहण किया जा रहा है उसको ब्रह्मत्व निषेध कर दिया उसको ईश्वरत्व निषेध कर क्योंकि जो कुछ भी दम होगा जो कुछ स्विन्न होगा वो परिन्न होगा जो परिचिन्न होगा वह ब्रह्मी हो सकता उपासक भी सी श्लोक से कोई आपत्ति नहीं मुझे लेकिन उपासव से महान विद्युत्व का निषेध है उस ब्रह्म विदितादेव श्रुतिर्वेद्यमश न यथा श्रुति तथा के समान उपास का भी में निषेध मान लोगे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये जिस प्रकार से यह मंत्र उस ब्रह्म में उपासित्व निषेध करता है मानते हो उसी प्रकार से दूसरा मंत्र जिस ब्रम में वेद्य का भी निषेध कर दिया है आते फिर साक्षात्कार नहीं होगा इसलिए साक्षात्कार मानते हैं तो मानना पड़ेगा वेदित्व मानते हो फिर वेद्य जिस प्रकार से वेद्य मान रहे हो उसी प्रकार को उपास मान करके उपासना भी माननी पड़ेगी युक्ति से उसको फसार